देव भारत भारतीय रेल जिसमें तिरसठ किलोमीटर तक की रेल पटरियां बिछाई गयी भारतीय रेल ने करीब 15,50,000 लोगों को रोजगार दिया है भारतीय रेलों में हर रोज एक करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं भारतीय रेलों में हर रोज तेरह लाख टन सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है भारत में रोज तेरह हजार तीन सौ ट्रेन दौड़ती हैं। भारतीय रेलवेज में करीब सात हजार प्लेटफॉर्म है देशभगत रेडियो सलाम करता है भारतीय रेल में काम कर रहे एक एक कर्मचारी को